दूसरा प्रश्न शून्य हो जाना अर्थात परम सुख को पाना मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं मैं कौन हूं मेरे पहले जन्म मौत के बाद मुझे कहां जाना है लोग कहां से आते हैं कहां जाते हैं क्या है यह सब कुछ मैं चौदह वर्षों से भटक रहा हूँ जब मैं पंद्रह वर्ष का था तो एक साधु ने अपने भाषण में कहानी सुनाई उसी का प्रभाव उसी के साथ चल दिया फिर एक साधु से दूसरे साधु तक जिसका भी नाम सुना उसी के पास गया व्रत रखे ध्यान करता रहा अपने आप को जानने की कोशिश फिर एक और प्रश्न उठने लगा कौन किसको जानेगा कौन किसको देखना चाहता है कौन करेगा किसकी खोज कुछ समझ में नहीं आता सांस चल रही है दिल धड़कता है और कुछ भी नहीं फिर ऐसी धारणा बन गई कि कोई भी इस जीवन के रहस्य को नहीं जानता सब बेकार सब झूठ सब बातें कुछ नहीं आपको भी सात आठ वर्षों से सुनता आ रहा हूँ आपके मुख से निकला हर शब्द ऐसे जैसे मेरे ही अंदर से निकल रहा है पहले सिर्फ सुनता था जब कुछ होने लगा तो मन में कई बार आता क्या पता यह भी बातें ही हों दिल तड़प रहा है हर समय एक धुआं सा उठता है कितनी तड़प कुछ कह नहीं सकता जब रात को नींद खुले यही प्रश्न बहुत समझाता हूं अपने आप को छोड़ो ये सब बेकार की बातें लेकिन नहीं 4 जुलाई उन्नीस को यहां आया ध्यान शुरू किए 18 जुलाई को संन्यास लिया जिन प्रश्नों को जानने के लिए इतनी तड़फ उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा लेकिन ये प्रश्न ही खत्म होते मालूम पड़ते ऐसा क्यों जो मैं जानना चाहता हूँ क्या कभी इसका उत्तर मिलेगा मुझे सुख शांति की कोई इच्छा नहीं अपने आप को जन्मों जन्मों में देखना चाहता हूँ बालकृष्ण भारती जीवन रहस्य है प्रश्न और उत्तर की बात नहीं सब प्रश्न व्यर्थ यह तुम्हारी समझ में नहीं आया सब उत्तर व्यर्थ हैं यह समझ में आ गए क्योंकि उत्तर दूसरों के थे प्रश्न तुम्हारे अहंकार बड़ा चालबाज उत्तर दूसरों के थे सब बातें और प्रश्न प्रश्न हीरे जवरात बातें नहीं लेकिन प्रश्न तुम्हारे इसलिए हीरे जवारात होने ही चाहिए उत्तर दूसरों के होंगे कंकड़ पत्थर होंगे बकवास एक साधु से दूसरे साधु दूसरे से तीसरे साधु के पास तुम भटकते रहे उनकी सब की बातें तुम्हें व्यर्थ मालूम पड़ी लेकिन तुम्हें अपने भीतर उठते प्रश्न व्यर्थ मालूम नहीं पड़े अगर सब उत्तर व्यर्थ है तो एक बात तो सोचते कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रश्न ही व्यर्थ है व्यर्थ प्रश्नों के ही व्यर्थ उत्तर हो सकते और अब यहां आकर जब तुम्हें प्रश्न मिटते हुए मालूम हो रहे हैं तो घबराहट पैदा हुई मैं तो प्रश्न ही मिटाता हूं उत्तर देता नहीं उत्तर देना तो सिर्फ प्रश्नों को मिटाने की तरकीब है ऐसे तो रोज उत्तर देता हूं लेकिन अगर तुम गौर करोगे तो मेरे उत्तर तुम्हारे प्रश्नों को तोड़ने की चेष्टाएं कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे प्रश्नों को तोड़ता हूं जैसे कोई लकड़ा लकड़ियां काटता हो ऐसे तुम्हारे प्रश्नों को चीरता हूं काटता हूं उत्तर जीवन का कोई है ही नहीं जीवन का उत्तर हो जाए तो जीवन दो कौड़ी का होगा फिर फिर जीवन बच्चों की एक पहेली होगा और जीवन पहेली नहीं जीवन रहस्य पहली और रहस्य का भेज समझ लो पहली का उत्तर होता है खोजना पड़ता है रहस्य का उत्तर होता है नहीं लाख खोजो जितना खोजोगे उतना पता चलेगा कि उत्तर नहीं अब कुछ ठीक तालमेल बैठ रहा है तो तुम्हें घबराहट पैदा शुरू हुई अब तुम्हें डर लगा कि कहीं तुम्हारे प्रश्न ही ना सरक जाएं, क्योंकि तुमने अपने प्रश्नों में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया है तुमने अपने प्रश्नों में ही अपना पूरा स्वार्थ जोड़ दिया है तुम ये तो मान ही नहीं सकते कि तुम्हारे प्रश्न व्यर्थ हो सकते और यही तुम्हें मानना होगा जानना होगा पहचानना होगा तुम्हारे सब प्रश्न व्यर्थ हैं, इसलिए सारे उत्तर व्यर्थ थे जिन्होंने दिए वे तुम जैसे ही ना होंगे ना समझ पूछते हैं स्वभावता जीवन का एक नियम है अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जहां जहां मांग होती है वहां वहां पूर्ति होती कुछ भी मांगो कोई ना कोई पूर्ति करने वाला मिल जाएगा उलझलूल चीज भी मांगो तो भी कोई ना कोई फैक्ट्री उसको बनाने लगेगी लोग मांगते हैं तो बनाना ही पड़ेगा तुम जो मांगोगे उसकी ही पूर्ति शुरू हो जाती चूंकि तुम उल जलुल प्रश्न पूछते हो तुम पूछते हो मैं कहां से आया तुमने ये बात मान ही ली कि तुम कहीं से आए हो तुम्हारे प्रश्न में ही ये बात तुमने मान ली तुमने एक बात तो मान ही ली कि तुम कहां से कहीं से आए हो मैं तुमसे कहता हूं तुम सदा से यही हो कहीं से आए नहीं कहीं गए नहीं रमन महर्षि की अंतिम घड़ी श्वास आखिरी एक शिष्य ने पूछा भगवान अब आप जा रहे हैं आप कहा जाएंगे रमन ने आंख खोली गहन पीड़ा थी उनको क्योंकि गले का कैंसर था बोलना भी मुश्किल हो गया था पानी का घूट पीना मुश्किल हो गया था लेकिन इस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए बोले और कहा कहां जाऊंगा जीवन भर एक ही बात समझाई तुम्हारी समझ में ना आई कहा जाना कहां आना न कहीं से आया हूं न कहीं जाऊंगा यही था और यही रहूंगा देह बनती है देह मिटती है तुम ना तो आते न तुम जाते जैसे घड़ा बनता है और घड़ा मिटता है घड़े के भीतर का जो आकाश है वह ना तो कहीं आता और ना कहीं जाता एक घड़ा था तुमने फोड़ दिया क्या तुम सोचते हो तुमने घड़े के भीतर का आकाश फोड़ दिया मिट्टी पड़ी थी तुमने एक घड़ा बना लिया क्या तुम सोचते हो तुमने घड़े के भीतर का आकाश बना लिया आकाश ना तो बनाया जाता है न तोड़ा जाता है ना उसका कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है घड़े बनते मिटते रहते तुम्हारी देह तो घड़ा है आज है कल नहीं होगी लेकिन तुम तुम आकाश हो तुम सदा से हो शाश्वत सनातन हो, तुम्हारा ना कोई प्रारंभ है और न कोई अंत इसलिए जब तुम पूछते हो कहां से आया तो तुमने एक बात मान ही ली पूछने के पहले ही मान ली कि तुम कहीं से आए हो अब कहां से आए हो यह सवाल उठता है फिर सवाल उठेगा कहां जाऊंगा फिर दोनों सवालों के बीच में सवाल उठेगा कि जो आता है जो जाता है वो कौन है तुम हो लेकिन कौन की भाषा में उत्तर नहीं हो सकता अगर कोई उत्तर दे बताए कि तुम कौन हो तो उसका उत्तर प्रथम से ही गलत तुम तुम हो तुम कोई और नहीं हो आ आ है, है। बा बा है। अगर उत्तर देना हो तो कहना पड़ेगा आ बा है तब उत्तर होगा अगर किसी से कहो कि आ आ है तो क्या कोई उत्तर हुआ एक गांव में चोरी हो गई बड़ी खोजबीन हुई चोर का कोई पता ना चले फिर लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि हमारे गांव में एक लाल बुझक्कड़ बड़ा पहुंचा हुआ दार्शनिक अब तक हम तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछ पाए जिसका वो उत्तर न दे देता हो वही सहायता कर सकता है लाल बुझक नाम सुन के इंस्पेक्टर थोड़ा चौंका उसने कहा कि जरा नमूने के लिए बताओ उसने कैसे उत्तर दिए लोगों ने कहा कि ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं हम तो सब प्रश्न पूछ चुके एक दफा ऐसा हुआ कि गांव से हाथी निकल गया इस गांव में कभी हाथी नहीं आया था इस इलाके में हाथी नहीं होते रात में निकला तो किसी ने देखा नहीं सुबह उसके पैरों के चिन्ह रास्ते पे बने थे बड़ी चिंता पैदा हुई कि ऐसा जानवर इतने बड़े बड़े पैर वाला जानवर कितना बड़ा नहीं होगा लाल बुजक्कड़ से पूछा लाल बुजक्कड़ ने थोड़ी देर आंख बंद करके डुडी पे हाथ लगा के विचार किया और कहा कि बात साफ है पैर में चक्की बांध के हिरणा उचका हो है। चक्की बांध ली होगी हिरण ने पैर में और वो ही कूदा है इसलिए ये निशान ऐसा गजब का लाल बुजक्कड़ आप घबराएं मत आप पूछे उत्तर मिलेगा इंस्पेक्टर को कोई और रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो कहा कि चलो पूछ लें। क्या हर्ज है क्या बिगड़ जाएगा लाल बुज्कड़ ने कहा कि ठीक जवाब तो दूंगा लेकिन एकांत बिल्कुल एकांत और बात निजी है किसी और को बताना मत मैं सीधा सादा आदमी हूँ मैं तो तुम्हें चोर का पता दे दूं और कल चोर मेरी जान लेने आ जाए इंस्पेक्टर तो बहुत उत्सुक तो हो उसने कहा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो रक्षा हम तुम्हारी करेंगे और बात कहीं बाहर जाएगी नहीं लाल बुझक करने का मेरे साथ जंगल की तरफ चलो एकांत एक में बिल्कुल एकांत एक जहाँ पशु पक्षी भी सुनने वाले ना हो दूर ले गया एक गुफा में थका मारा इंस्पेक्टर को चला चला कई दफ़ा इंस्पेक्टर ने कहा भाई यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता तू कान में फुसफुसा दे एक सेकंड की बात है नाम भर बोल दे उसने कहा एक ही सेकेंड की मगर मेरे जीवन का सवाल आखिर एक गुफा में ले गया दूर अंधेरे में टटोलते टटोलते भीतर पहुँचे इंस्पेक्टर ने कहा भाई अब तो तू बता दे कि कहीं पातालोक में ले जाएगा क्या करेगा उसने कहा सुनो कान पास लाओ कान में फुस और कहा कि जहां तक मेरा हिसाब चोरी किसी चोर ने की है मगर किसी को बताना मत चोरी किसी चोर ने की है ये कोई उत्तर हुआ तुम जाके पूछते हो लोगों से मैं कौन हूं और बैठे हैं तुम्हारे गाँव गाँव में साधु सन्यासी वो कहते हैं तुम आत्मा हो ये वही की वो बात है कि किसी चोर ने चोरी की आत्मा का अर्थ मैं होता है और कुछ भी नहीं वो संस्कृत शब्द है मैं के लिए ही वो यही कह रहे हैं कि मैं यानी मैं तुम आत्मा हो या और जरा कुछ पहुंचे ज्ञानी हुए तो वो कहेंगे तुम परम आत्मा हो मगर वो भी क्या हुआ परम में बात हल नहीं हुई और उलझ गई मैं ही नहीं सुलझ रहा था परम में कैसे सुलझेगा तुम हो ही नहीं इसलिए कोई उत्तर काम नहीं आएगा तुम कोरे आकाश हो शून्यकाश जब भीतर खोजोगे ध्यान में तो अपने को पाओगे नहीं कुछ पाओगे कुछ कहता हूं लेकिन मैं को नहीं पाओगे अत्ता आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं पाओगे कुछ पाओगे जिन्होंने पाया है उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा इतना ही हम कह सकते हैं दर्शन की क्षमता पाओगे दृष्टा पाओगे साक्षी पाओगे एक देखने वाला पाओगे दृश्य तो कोई भी ना मिलेगा हाथ पकड़ में तो कुछ भी ना आएगा सामने रख के देख सको ऐसी तो कोई चीज ना मिलेगी लेकिन इतना एहसास जरूर होगा कि कोई देखने वाला है मगर यह भी रहस्यपूर्ण होगा अनुभव यह गणित में बंधेगा नहीं और विज्ञान की तराजू पे तुलेगा नहीं हिसाब किताब में आएगा नहीं तर्क सरणी में मापने नापने का कोई न तो कभी उपाय था न हो सकता है लेकिन तुम अपने हाथ से अपनी उलझने खड़ी कर रहे हो बालकृष्ण तुम कहते हो शून्य हो जाना मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं अब तुमने पहले से अड़चन खड़ी कर ली तुमने पहले से तय कर लिया कि तुम्हें क्या होना है क्या नहीं होना खोजने की तैयारी कम है पक्षपात पहले से तय कर लिए। पूछते हो मुझे तो जानना है मैं कौन हूं और शून्य होना मेरा लक्ष्य नहीं और शून्य हुए बिना कोई स्वयं को जाना नहीं अब मैं क्या करूं तुमने तो शर्त ऐसी बांध दी पहले कि तुम्हारी शर्त पूरी हो तो तुम्हारी जिज्ञासा पूरी नहीं हो सकती तुम शर्त छोड़ो तो जिज्ञासा पूरी हो सकती है शून्य होने का क्या अर्थ होता है मौन होना निर्विचार होना यह मन की जो आपाधापी है चली जाए यह मन में जो निरंतर विचारों की तरंगे हैं शांत हो जाए यह मन निर्विकल्प हो निर्विचार हो शून्य का अर्थ होता है समाधि और समाधि में समाधान है लेकिन तुम कहते हो हमें समाधान तो चाहिए मगर समाधि पाना हमारा लक्ष्य नहीं फिर कैसे समाधान मिलेगा कहते हो शून्य होना हमारा कोई लक्ष्य नहीं ये तुमने तय ही कर लिया पहले से और शून्य होना ही तो प्रक्रिया है स्वयं के बोध की शून्य की ही तलवार से तो स्वयं का निखार होता है शून्य ही तो तुम्हें ले जाएगा वहां जहां दृष्टा छिपा बैठा है उस अंतर गुहा में नहीं बालकृष्ण ऐसे निर्णय लेके मत चलो निर्णय लेके जो पहले से चलता है वो सच्चा खोजी नहीं पंद्रह साल नहीं तुम पंद्रह जीवन भटकते रहो कुछ भी ना पाओगे और तुम बड़े होशियार हो तुम कहते हो सब बातचीत और तुमने कभी लौट के एक बार भी ना सोचा कि कहीं मेरे पूर्व पक्षपात ही तो बाधा नहीं बन रहे जैसे एक अंधे ने तय कर लिया कि और सब तो करूंगा लेकिन आंख का इलाज नहीं करूंगा और प्रकाश को जानकर रहूंगा लेकिन आंख का इलाज नहीं बस आंख के इलाज की बात मत करना यह जैसे किसी आदमी ने तय कर लिया कि आंख नहीं खोलूंगा और सूरज के दर्शन करने तो जिन जिन के पास जाएगा जो जो सूरज की स्तुति में गान गाएंगे सूरज के गीत गाएंगे उनकी सब बकवास लगेगी उसे वो कहेगा किस प्रकाश की बात कर रहे हो आकाश में छा गई किस लाली की चर्चा कर रहे हो कैसी प्राची कैसा पूरब कैसा सूरज कैसी सुबह आंख में खोलूंगा नहीं आंख खोलना मेरा कोई लक्ष्य नहीं तो ऐसे आदमी को क्या प्रकाश समझाया जा सकता है सच्चा खोजी तो वह है जो बिना किसी पूर्व पक्षपात के यात्रा पर निकलता है जो कहता है मेरी कोई धारणा नहीं सत्य जैसा होगा मैं सत्य के साथ वैसा ही हो जाने को राजी सत्य मुझे जैसे ढालेगा वैसे ही ढल जाने की मेरी तत्परता है सत्य कहे पूरब तो मैं पूरब जाऊंगा और सत्य कहे पश्चिम तो मैं पश्चिम जाऊंगा न मैं हिंदू न मैं मुसलमान न मैं ईसाई न मैं जैन मैं कोई शास्त्र कोई सिद्धांत पहले से तय करके नहीं चल रहा हूं निर्विचार मन और तभी केवल खोज हो सकती है जिज्ञासा ही वही कर सकता है मुक्षा ही वही कर सकता है लेकिन तुमने यह कैसे तय किया कि शून्य होना तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं शून्य होकर देखा कभी अनुभव किया शून्य का शून्य ने तुम्हें कोई तकलीफ दी शून्य ने तुम्हें सताया तुम्हें परेशान किया शून्य से तुम्हारी दुश्मनी क्या है शायद शून्य शब्द से ही गबड़ा रहे हो शायद शून्य शब्द से तुम्हें मौत की याद आती होगी शून्य होना यानी मरना मिटना बर्बाद होना शून्य होने से तुम घबरा रहे हो कि खाली हो जाऊंगा लेकिन शून्य होना मिटना नहीं है शून्य होना परम होना है शून्य होना आकाश होना है विराट होना है और तुम कहते हो परम सुख पाना भी मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं तुम तो बड़ी गजब की बातें कर रहे हो बालकृष्ण तुम्हें होश है तुम क्या कह रहे हो कोई प्राणी है इस अस्तित्व में सुख पाना जिसके लिए लक्ष्य ना हो तुम सोचते हो तुम अपवाद हो आदमियों की तो छोड़ दो पशु पक्षी भी सुख पाने के लिए ही खोजबीन में लगे कितनी ही अंधी खोज हो मगर खोज तो सुख की ही है पौधे भी सुख की तलाश कर रहे हैं अपने अपने ढंग से वैज्ञानिक बहुत चकित हुए हैं ये बात जानकर कि पौधे अपनी जड़ों के द्वारा जल की तलाश करते हैं कि जल कहां किस तरफ है एक वृक्ष है उससे पचास फीट दूर पूरब की ओर से म्युनिसिपल कारपोरेशन की पाइपलाइन जाती पचास फीट दूर वो और दिशाओं में अपनी जड़ें नहीं फैलाता वो उसी पाइप की लाइन की तरफ अपनी जड़ें फैलाता है अब पचास फीट दूर पाइप की जो लाइन है जमीन में दबी हुई इस वृक्ष को कैसे पता चलता है ये न उत्तर जाता न दक्षिण जाता न पश्चिम जाता हाँ अगर ये सब तरफ जड़ें फैलाता और फिर अचानक मिल जाता है इसे पाइप तो हम समझते कि चलो ये तो संयोग वसात है इसने चारों तरफ जड़ें फैलाई जहां पाइप था वहां मिल गया जहां पाइप नहीं था वहां नहीं मिला लेकिन वैज्ञानिक हैरान हुए हैं यह बात जानकर कि वो वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता ही सीधा पूरब की तरफ है चला जैसे उसे अंदाज हो गया कि पचास फीट दूर जल स्रोत है कोई अचेतन खोज चल रही है जो लोग जमीन में दबे हुए जल स्रोतों की खोज करते हैं वो भी वृक्ष की डंडी लेके करते हैं। हरे वृक्ष सी ताजे डंडी तोड़ लेते डंडी को हाथ में रख लेते हाथ में बिल्कुल संभाल के पकड़ते नहीं डंडी को नहीं तो बाधा हो जाए सिर्फ हाथ में रख के जमीन पर चलते आहिस्ता आहिस्ता चलते देखते हैं कि कहां डंडी डगमगाती जहां जल होता है नीचे कुआं हो सकता है जहां वहां डंडी डगमगाती झुक जाती बस उसका डगमगाना हाथ में उनको खबर दे देता है कि यहां पानी होना चाहिए वृक्ष की डंडी हो सकता है सौ फीट नीचे पानी हो उस पानी की खबर देती जरा सी कब जाती जरा सा कंपन आल्लाद कि यह रहा जल ये रहा मेरा सुख का स्रोत पशु पक्षी ही नहीं पौधे भी पौधे भी संगीत को सुन के जल्दी बढ़ते हैं शास्त्रीय संगीत को सुनकर और भी जल्दी बढ़ते कनाडा में बहुत प्रयोग किए गए हैं संबंध में कुछ पौधों को रवि शंकर का सितार सुनाया गया है, रोज नियम से वो पौधे दुग्नी गति से बढ़े उनमें फूल दुग्ने बड़े आए मौसम के पहले आए और एक मजा कि जिस स्टेप रिकॉर्डर पर रविशंकर का सितारून को सुनाया जाता था वो सब पौधे उस स्टेप रिकॉर्डर पर झुकाए जैसे गलबहिया डाल दी उसी बगीचे में दूसरे कोने में उसी तरह के पौधे उसी उम्र के पौधे उनको पाप म्यूजिक सुनाया गया पाप म्यूजिक यानी हुड़दंग जैसा हिंदी फिल्मों की हुड़दंग होती संगीत जैसा कुछ भी नहीं तांडव नृत्य उन पौधों ने ठीक उल्टा व्यवहार किया वो दूसरी तरफ झुक गए वो टेप रिकॉर्डर की तरफ नहीं झुके वो दूसरी तरफ झुक गए भागने की कोशिश नहीं किसी तरफ बचाओ और उनकी गति विकास की आधी रही सामान्यता जितने बढ़ते उससे भी आधे बढ़े और सामान्यता जब उनमें फूल आने थे उससे भी देर से फूल आए और सामान्यता जितने बड़े फूल आने थे उससे भी आधे फूल आए अधमरे फूल आए पौधे भी सुख को अनुभव करते हैं दुख को भी अनुभव करते हैं बालकृष्ण तुम कहते हो परम सुख मेरा कोई लक्ष्य नहीं तो मैं को ही जान के क्या करोगे ये मैं को जानने की आकांक्षा भी क्या देगी अगर आदमी मैं को भी जानना चाहता है तो सुख के लिए ही स्वयं को जानना चाहता है ताकि सुख की ठीक ठीक अनुभूति हो सके स्वयं को जाने भूलें होती चूके होती आदमी जीवन को दुख जाल से भर लेता है स्वयं को जान लूंगा तो रास्ता साफ होगा दरवाजे से निकलूंगा दीवाल से न टकराऊंगा स्वयं को जान लूंगा तो मुझे पता चलेगा करने योग्य क्या है करने योग्य क्या नहीं स्वयं को आदमी किस लिए जानना चाहता है स्वयं को इसलिए जानना चाहता है ताकि परम सुख मिल सके आनंद मिल सके सच्चिदानंद मिल सके लेकिन तुम बड़ी गलत धारणाओं से भरे हो और ये धारणाएं तुम्हारे राह में बड़ी अड़चने हो जाएंगी बड़ी चट्टाने हो जाएंगी इनकी सीढ़ियां बनाना मुश्किल हो जाएगा तुम कहते हो शून्य हो जाना या परम सुख को पाना मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं मैं कौन हूं मेरे पहले जन्म मौत के बाद मेरा कहा जाना है ये सारी चेष्टा अगर गौर से तुम समझो तो कोई आत्म अन्वेषण नहीं है ऐसा लगता है तुम अहंकार से ग्रसित हो मैं कौन हूं कहां से आया हूं कहाँ जाऊंगा ये मैं तुम्हें जोर से पकड़े हुए इस मैं को तुम सिर पर ढो रहे हो और मैं से बड़ा झूठ कुछ भी नहीं तुम हो लेकिन मैं जैसा वहां कुछ भी नहीं तुम निश्चित हो तुम्हारा अस्तित्व है लेकिन मैं का कोई अस्तित्व नहीं तुम्हारा अस्तित्व है सारे अस्तित्व के साथ एक भिन्न नहीं पृथक नहीं अलग नहीं मैं का अर्थ होता है मैं अलग हूं यह सारा अस्तित्व अलग है मैं एक छोटा सा द्वीप हूं यह सारा अस्तित्व है सागर मैं इससे अलग थलग मैं को तो गमाना होगा और तुम इस मै के पीछे लाठी लेकर पड़े हो तुम्हें जानना है कि ये मैं कौन तुम्हें जानने में उतनी उत्सुकता नहीं है जितनी तुम्हारी उत्सुकता मैं में है और मैं रोग है लेकिन तुम भटकते भटकते ठीक जगह आ गए हो यहां तुम्हारे मैं को हम तोड़ ही डालेंगे छिन्न भिन्न कर देंगे होना शुरू भी हो गया है उसी से तुम्हारा प्रश्न पैदा हुआ है तुम कहते हो जिन प्रश्नों को जानने के लिए इतनी तड़फ उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा लेकिन ये प्रश्न ही खत्म होते मालूम होते हैं ऐसा क्यों ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होता है सदगुरु के पास ऐसा ही होता है सत्संग में उत्तर नहीं मिलते प्रश्न मर जाते चित्त उत्तरों से नहीं भरता निष्प्रश्न हो जाता है और जब पूछने को कुछ भी नहीं बचता तब आंख खुलती तब जानने की घटना घटती अब तुम डरो मत अब तुम घबराओ मत प्रश्नों को जाने दो इतने दिन तो पकड़े बैठे रहे प्रश्नों को उत्तर ना पाया अब मेरी सुनो प्रश्नों को जाने दो और जब प्रश्न ही नहीं रहे तो उत्तर का कोई सवाल नहीं क्या तुम कल्पना नहीं कर सकते एक ऐसे चित्र की जहां प्रश्न भी नहीं है उत्तर भी नहीं जहां सन्नाटा है जहां पूर्ण मौन है न कोई पूछने वाला न कुछ पूछे जाने को न कोई उत्तर देने वाला न कोई उत्तर इस दशा को ही पतंजलि ने निर्विकल्प समाधि कहा है बुद्ध ने शून्यवस्था कहा है महावीर ने सामायिक कहा है कबीर ने सुरति कहा है जेन फकीर इसी को ध्यान कहते हैं सूफी इसी को जिक्र कहते हैं नाम के फर्क हैं ये, ये अवस्था जहां मस्ती है और सन्नाटा है जहां तृप्ति है और कोई जिज्ञासा नहीं जहां कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बचा और आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि जब कोई प्रश्न नहीं बचता तब सब उत्तर मिल जाते बुद्ध से जब पूछा गया उनके परम ज्ञान के बाद कि आपने पाया क्या तो बुद्ध ने कहा पाया कुछ भी नहीं खोया बहुत पूछने वाला तो चौंका क्योंकि लोग बुद्धत्व में पाते हैं हम तो पाने के लिए आतुर हैं अगर हमको पहले से कह दिया जाए कि बुद्धत्व में कुछ मिलता नहीं उल्टे खो जाता है तो कौन बुद्धत्व में जाना चाहेगा कौन बुद्धू बनना चाहेगा ये तो बुद्धत्व ना हुआ बुद्धूपन हो गए उल्टे हाथ का था वो भी गवा दिया उसने पूछा कि मैं समझा नहीं बुद्ध ने कहा कि तुम क्या समझोगे मैं भी पहली दफे जब हुआ तो नहीं समझाता सारे प्रश्न खो गए वही वही मुझे घेरे थे उन्हीं के बवंडर में मैं घेरा था और उत्तर उत्तर कोई हाथ लगा नहीं सारी बीमारियां खो गई और औषधि औषधि कुछ हाथ लगी नहीं मैं खुद ही खो गया पूछने वाला ना बचा पूछने को कुछ ना बचा सब गंवा चुका हूं तो उस आदमी ने पूछा फिर आप इतने प्रसन्न क्यों मालूम हो रहे इतने आनंदित क्यों मालूम हो रहे फिर आपके चेहरे पे ये प्रसाद कैसा और आपकी आंखों में ये शांति कैसी और आपके आसपास की हवा में ये सुवास कैसी ये आलोक कैसा ये आभा मंडल कैसा बुद्धने का इसीलिए क्योंकि अब मैं नहीं हूं सब रोग मैं के कारण थे मेरे आसपास की हवा विषाक्त थी मेरे मैं के कारण जहर की गांठ ही कट गई जहर की जड़ ही कट गई अब मैं नहीं हूं अस्तित्व है जैसे बूंद सागर में खो जाए तो मिला क्या बूंद को खो गया जरूर कुछ बूंद होना खो गया मिला क्या सीमाएं खो गईं, नदी सागर में उतर गई तट खो गए मिला क्या एक तरफ से देखो तो बुद्ध ठीक कहते हैं कि सब खो गए हम मिला कुछ भी नहीं और दूसरी तरफ से देखो तो यह भी कहा जा सकता है कि पहले कुछ भी नहीं था सिर्फ कल्पना जाल थे झूठी धारणाएं थी वे सब चली गईं, मिला सब कुछ मिला पूरा अस्तित्व या तो कहो बूंद बूंद ना रही सब खो गया और या कहो कि बूंद सागर हो गई दो ही ढंग है कहने के बुद्ध ने शून्य कहना पसंद किया वो उनकी मौज कबीर ने पूर्ण कहना पसंद किया वो कबीर की मौज मैं दोनों से राजी हूं तुमने सुनी होगी ना ये बात कि गिलास आधा पानी से भरा हो कोई कहे आधा खाली कोई कहे आधा भरा मैं दोनों से राजी हूं मैं कहता हूं गिलास आधा खाली है आधा भरा है आधा खाली इसलिए तो आधा भरा है आधा भरा है इसलिए तो आधा खाली जहां शून्य है वहां पूर्ण है जहां कुछ भी नहीं बचता वहां सब कुछ बरस उठता है